पुर सुधारण रघुर विम जो दायक फल चार शिला राम चंद्र की पवन सुत हनुमान की सब चंद दोहा एक सौ बत्तीस के बाद कुपथ मांग रुझ व्याकुली वैद्य न देय सुनऊ यही बिदहित तुम्हार मैठयऊस कही अंतरहित प्रभु भयऊ माया विवस भय मुनिमूढ़ा समझी नहीं हरि, हरि गिरा निगूढ़ा कव तुरत तुरंत तहाई जहाँ स्वयं वर भूमि बनाई निज निज आसन बैठे राजा, राजा। बहुबनाव कर सहित समाजा न हर्ष रूपयति मोरी मोहितज्ञा नही न भोरे मुनहित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाई बखाना को तो चरित्र लकिका न पावा न तो पावा नारद जानि सब ही सिर नावा रहे तहाँ दिरुद्रगणती जान सब भियो विप्रवेश देखत फिर परम कौतुकी विप्रवेश कौतुकीय परम कौतुकी राम रामचंद्र की जय मन हनुमान की जय दो भाई सब संतन की जय अब स्मरण करें कल देख रहे थे कि नारद जी ने भगवान का स्मरण किया तो आकर के उनके सामने प्रकट हो गए नारद जी ने सब अपने उनके मन की जो इच्छा थी वो सब बता दी भगवान से कहा कि अब हमको इस समय बहुत सुंदर रूप आप दीजिए तभी हमारा काम बनेगा नहीं तो और किसी से नहीं बनेगा अब हम आप ही हमारे स्वामी हैं आप हमारा हित करने वाले हैं जिस प्रकार से हमारा हित हो उस प्रकार से आप करिए भगवान ने भी कह दिया कि ठीक है तुम्हारा जैसे हित होगा उसी प्रकार से हम करेंगे और ये भी कह दिया हित ही नहीं परम हित जो होगा वो करेंगे लेकिन हम नारद जी जो है वो अपने मोह के कारण से माया के बेवश होने के कारण से भगवान की बात भी नहीं समझ पाए भगवान कहते हैं कि कुपथ मांग रुझ व्याकुल रोगी कहते हैं देखो कोई रोगी जो है वो हो रोग के कारण से बहुत व्याकुल हो तो वो कुपथ्य मांगता है माने जो नुकसान करने वाली चीज है वही मांगता लेकिन है लेकिन वैद्य नदी सुनो मुन जोगी काग सुन उसको जो है वैद्य जो है उसको कुपथ्य नहीं देता दवाई देता है उसको तो भगवान तो सबका हित कल्याण करने वाले है और परम हित करने वाले है अब नारद जी का ये उपचार चल रहा है माने इस समय भगवान जो है वो वैध रूप में काम कर रहे हैं नारद जी का जो मानसिक रोग उत्पन्न हो गया था अहंकार उसका नाश करने के लिए भगवान ने ये सब माया रची और वही उपाय भगवान कर रहे हैं लेकिन ये भी दिखाते जाते हैं कि देखो को जब कोई मोहग्रस्त होता है तो उसको अहंकार होता है मोह होता है और उसी के साथ साथ सब उस मानसिक विकार भी होते हैं काम क्रोध इत्यादि ये भी सब उसके अंदर उत्पन्न होते हैं <सेथा> और उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है मूढ़ हो जाती है उस मूर्ता में उसे ये समझ में नहीं आता कि हम अहंकार जिस अहंकार में पड़े हुए हैं ये हमारे लिए घातक है ये हमारा विनाश कर रहा है <सेथा> मोह भी होता है तो व्यक्तित्व को मोहत मानी ही मूर्ता उसको समझ में न आना की हम मोह में पड़े हुए हैं माया जाल हमको घेरे हुए है ये बात तो उसको समझ में आती ही नहीं है उसका तो समझ में आने उल्टी बात है अगर समझ में आ जाए तो का है बात का अज्ञानी किस बात का इसलिए वो तो उसको सब समझ में नहीं आता तो भगवान यद्यपि नारद जी से कहते हैं कि देखो जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा वो मैं करूंगा लेकिन नारद जी ये समझे हमारा हित हो इसी में सुंदर प्राप्त हो जाए और वो श्रीनिधि की कन्या राजकुमारी जो है वो हमारे साथ विवाह कर ले इससे बड़ा हित कौन हो सकता है हमारा अब बस भगवान प्रसन्न हो गए वो हमारा ये हित जरूर करेंगे बस वो उनके मन में वही बात ठहरी हुई है यही विधि तुम्हारे में ठहरेऊ भगवान कहते हैं देखो इस प्रकार से हमने निश्चय कर लिया है कि तुम्हारा मैं हित जरूर करूंगा तो कही ऐसे अंतर हित प्रभ ऐसा करके भगवान अंतर ध्यान कल देख रहे थे दो प्रकार के हित है एक लौकिक हित है एक पारमार्थिक हित है अब यहाँ नारद जी के मन में तो लौकिक हित जो है वही चढ़ा हुआ है लेकिन भगवान नारद जी का जो है वो परम हित करने पर तैयार है पारमार्थिक हित लौकिक हित व्यक्ति वही चाहता है जो मोह में पड़ा हो अज्ञान में पड़ा हो माया जैसे घेरी हो तो संसार की ही वस्तुए चाहता है धन संपत्ति वैभव ये अधिकाधिक हो जाए और हो जाए और हो जाए इस प्रकार के जो कामना करता रहता है ये और उसी में अपना हित समझता है आप देखेंगे संसार में बहुत से लोग परिश्रम करते हैं काम करते हैं उपाय करते हैं और जीवन में वो सफलता प्राप्त करते हैं निर्धन से धनी हो जाते हैं बड़े बड़े परिवार हो जाते हैं बड़े बड़े पद प्राप्त कर लेते हैं तो वो फिर अपने आप को कृतकर्य मानते हैं वो कहते हैं हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है हमें सब कुछ प्राप्त हो गया तो उसी को अपना समझते हैं कि भगवान ने हमारे साथ हित किया है बड़ी कृपा की है तो ये सब कुछ प्राप्त हो गया है लेकिन परमार्थ की दृष्टि से ये सब हित मान लो है भी तो परमार्थ की दृष्टि से कुछ हित नहीं है जब तक कि परमात्मा की प्राप्ति न हो मुक्ति प्राप्त न हो ये सब कर्म का बंधन से छुटकारा न हो तब तक व्यक्ति का परम नहीं है यहां पर नारद जी के प्रसंग में जब तक नारद जी का अहंकार दूर न हो तब तक नारद जी का परम हित नहीं है भगवान ने यही निश्चय कर लिया था ये शीलन राजा की नगरी क्यों बनाई भगवान ने जहां नारद जी पहुंच गए वो इसीलिए बनाई थी कि नारद जी के मन में अहंकार का वृक्ष उत्पन्न हो गया है अब इसको हमें उखाड़ करके फेंकना है बस इसीलिए जो है वो नगरी बनाई गई शीलन राजा की फिर उसकी स्वयंवर की व्यवस्था उसकी सब गई तो ये सब औषधि चल रही है भगवान की ओर से कि इनका अहंकार मिटे नारद जी का जो अब समझते हैं कि मैं ही सब जानता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं, मैंने ये काम विजय कर ली है मैंने क्रोध के ऊपर विजय कर ली है ये सब इस प्रकार के जो अहंकार नारद जी का है उसी का उपचार चल रहा है भगवान कहते हैं ये सब हम उपचार कर देंगे तुम्हारे मानसिक रोग से दूर हो जाएंगे लेकिन नारद जी का ध्यान उधर नहीं आता वो तो यही समझते इस कार्थ यह हुआ कि भगवान हमारे साथ जो है वो हो, बड़ा कृपा कर रहे हैं और हमको जो है ये है, जो सेमबर में सफलता प्राप्त होनी है वो हमको ही प्राप्त होगी बस तो ये चढ़ गया तब तो ये स्पष्ट कर देते हैं कि माया विवस भय मुनुमघा नारद जी माया से के अधीन हो करके माया के प्रभाव में मूढ़ हो रहे थे तो जब व्यक्ति मूड होता है तो कुछ कहो कुछ सुनता है कुछ समझता है और जो सही बात उसको समझो नहीं आती जो कल्याणकारी बात है वो भी उसे उल्टी सोचती है उसे लगता है कि तो हमारी विनाश की बात कर रहे हैं अगर किसी व्यक्ति को संसारी व्यक्ति को अहंकार हो अभिमान हो और उसको तो कह दें कि भाई तुम जो अभिमान करते हो तुम्हारा बेकार अभिमान है तुम तो अपने धन का अभिमान करते हो इसमें क्या है कुछ नहीं है तुम्हारे पास धन देखो संसार में कितने कितने तुम ज्यादा लाखों गुना तुमसे धन लिए बैठे हुए हैं तुम्हारे पास सामने तुम तो उनके सामने क्या गिनती अब तिल जाएगा क्रोध आ जाएगा, जाएगा उसको बाकी सारी जिंदगी लगा करके तो उसने वही किया जहाँ व्यक्ति के अहंकार अभिमान में धक्का लगा तो बस उस क्रोध उत्पन्न होता है दुख होता है उसे बहुत कोई व्यक्ति समझता है कि हम बहुत ज्ञानी है हम बहुत समझदार है और जहाँ उसे कह दिया तुम कुछ नहीं समझते हो तुम्हारा सब ज्ञान बेकार है क्यों कि देखो ज्ञान तो उसे कहते हैं जहां अहंकार न हो अभिमान न हो और तुम्हें ज्ञान का इतना अभिमान है तो ज्ञान कहा है बस कुत्ते में बिस्कुट हो जाएगा उसका अब इतना ज्यादा चिल्लाएगा हल्लाएगा इतना झगड़ा फिसाद करेगा कोई ठिकाना नहीं उसका तो ये सब जो है मानसिक विकारों के ये सब लक्षण संसार में होते रहते हैं सावधानी से देखे तो ये सब दिखाई देता है भगवान भी नारद जी का अहंकार दूर कर रहे हैं और उसका उपाय कर रहे हैं <coughs> लेकिन भगवान तो अपने चारों तरफ अनाशक्ति का ढाल आवरण सब लपेटे हुए हैं तब कर रहे हैं नारद जी से नहीं तो क्या नारद जी साधारण नारद जी ने भी आगे चल करके देखते हैं भगवान को शाप दे दिया जैसे कोई बम फूट गया हो एकदम से भड़ाका हो इस प्रकार से श्राप दे दिया <coughs> लेकिन भगवान तो अपने पहले ही से शरीर में ऐसा लेप लगाए रहे कि नारद जी शाप दे तो कोई बात नहीं चलो स्वीकार साहब कोई बात नहीं ऐसे करके जब हिम्मती कोई व्यक्ति हो भगवान की तरह से तब किसी के अहंकार को मिटाने के लिए उपचार करने को तैयार हो ये उदाहरण बहुत अच्छा उनके साथ होता है जैसे कि को कोई मेंटल हो गए पागल हो गए अब उनको ले जाते हैं किसी डॉक्टर के पास डॉक्टर जो है वो हो उसका इलाज करता है तो उसका इलाज बड़ा कठिन होता है कहीं बिजली के शॉक दिए जाते हैं कहीं इंजेक्शन लगाए जाते हैं कहीं कुछ किए जाते हैं अब वो रोगी क्या करता है डॉक्टर को हजारों गालियां देता है बहुत चिल्लाता है अगर डॉक्टर उस समय जो है उसके चिल्लाने पर आ जाए उसकी गालियां देने पर आ जाए तो मार के भगा दे उसको उपचार क्या करे तो उसकी डॉक्टरी ही चले उसकी डॉक्टरी केवल इसी बल्ब पर चलती है कि रोगी चाहे जितना गालियां दे चाहे जितना हल्ला मचावे जहां जितना शोर मचावे कुछ भी कहे चाहे जितनी निंदा करे लेकिन डॉक्टर के ऊपर उसका एक असर नहीं चिकनी हड़ा की तरह से डॉक्टर अपना काम करेगा शौक लगाएगा इंजेक्शन देगा और रोगी को बुझाएगा रोगी जब ठीक हो जाएगा तब डॉक्टर को धन्यवाद देगा और जब तक रोग रहेगा तब तक डॉक्टर को गाली देगा इसी प्रकार से जो मानसिक रोगी ये भी है जिनको अहंकार हो गया है अभिमान हो गया है काम क्रोधाधि विकार से ग्रसित है माया मोह में लिप्त है ऐसे लोगों का यदि उपचार किया जाए तो बड़े खतरे का काम है साधारण बात नहीं है उस समय कोई व्यक्ति इस बात को तैयार हो कि वो हजार गालियां देगा तमाम लड़ाई करेगा तमाम जगह निंदा करेगा उसको सबको तो सहने को तैयार हो तब तो उसका उपचार करे और नहीं तो कोई कहे कि हमसे इतना सहन नहीं होता कौन गालियां खाए तो कहा कि जो अहंकारी बने रहे जो क्रोधी वो में पड़े पड़े रहने दो हमको क्या करना हम अपने शांति से अपने घर बैठे और वो फिर इसी प्रकार से अपने रोग से रोगी बने रहते हैं और उनका उद्धार नहीं होता इसलिए पंचदशी में कहा है कि जो मानसिक रोगों को उपचार करने वाले आचार्य लोग गुरु लोग वैद्य की तरह से है ये अहेतुक कृपा करने वाले हैं उदाहरण कभी कभी दिया जाता ये कृपा के लिए कि जैसे कि पानी में मान लो कोई बिच्छू पड़ गई घर में तो उसको कोई संत जो है उस बिच्छू को वहां से निकाल कर सोचे कि देखो बेकार इसमें चक्कर काट रही मरी जा रही इसको निकाल करके पानी बाहर रख दो और जैसे वो पकड़ने लगे उसको उठाने लगे तो डंक मार दे वहां तो डंक मार दे तो फिर वो उसको हाथ हटा लेगा अलग और फिर कोशिश करेगा कि इसने डंक मार दिया इसका तो स्वभाव डंक मारने का है फिर कोशिश करनी चाहिए फिर उसको निकाले उसमें से किसी पत्ते के ऊपर से निकालने की कोशिश करे किसी लकड़ी से निकालने की कोशिश करे तरह तरह से युक्तियां करेगा लेकिन उसके भीतर कृपा भाव है दया भाव है इसके कारण से तकलीफ भी उठाएगा और उसमें से निकाल करके बाहर रखेगा ऐसा जब कोई मिले तभी संसार में ये मानसिक विकार दूर होते हैं नहीं तो इन मानसिक विकारों को दूर करना किसी के दूर मानसिक विकारों को दूर करना कठिन काम है और जिसको कि हो गए वो मानसिक विकारों से छुट्ट छुट्टी पाना भी आसान नहीं है बहुत कठिन काम है उसी की कथा देखो इस प्रकार से नारद जी का उपचार भगवान कैसे करते हैं जी कहते हैं माया विवश भय मुन मूढ़ा के नारद जी जो है वो माया के बस में होने के कारण से मूर्ता हो गई थी अब मूर्ता शब्द जो है प्रायः संस्कृत में देहाभिमान के लिए प्रयोग किया जाता है देख लो शायद हो सकता है कि उसी अर्थ में प्रयोग किया गया हो नारद जी इस समय जो है वो अपने देहाभिमान में थे और जो व्यक्ति को देहाभिमानी हो और उससे कहें हम देखो तुम्हारे हित की बहुत बात बता रहे हैं तो क्या सोचेगा वो जरूर कोई शारीरिक सुख के लिए कोई बात में बता रहा होगा उसी में अर्थ लगाएगा ये नहीं सोचेगा देहाभिमानी व्यक्ति हमारे बहुत हित की बात ही कर रहा है तो हो सकता है हमारे कर्म बनना से छुटकारा जीवन मरण के छुटकारा उसके लिए हमें कर रहा हो ये ध्यान में नहीं आ सकता वो तो बुद्धि जहां जिस घेरे में घिरी होगी उसी के भीतर अर्थ लगाएगी उसके बाहर अर्थ नहीं लगा सकते नारद जी इस समय मूड होने के कारण देहाभिमान में है और देहाभिमान में होने ही के कारण से उनको इस प्रकार की कि उनका राजकुमारी से इनका विवाह हो जाए और राजकुमारी से विवाह ही नहीं हो जाए उसके बाद में हम जो है फिर अमर हो जाएंगे उसकी राजकुमारी के भविष्यवाणी के उसके इस प्रकार के थे कि ये जिसका वर्ण करेगी वो भी अमर हो जाएगा विश्व में कोई उसे जीत नहीं सकेगा तीनों लोग के सब प्राणी उसके चलाचर सारी सृष्टि उसके अधीन होगी तो नारद जी सोच रहे ये सब उनको प्राप्त हो जाए ऐसे करके जो है वो हो, उसी लोभ में वो जो है वो उनको विश्वमोहनी से उसका विवाह करने के लिए लाल आए थे तो समुची नहीं हरी गिरा निगूढ़ा उन्होंने भगवान की गुढ़ बात को नहीं समझा भगवान की गुढ़ बात माने जो परमार्थ की बात है वो गुढ़ है संसारी व्यक्ति के लिए अगर दूसरा पक्ष परमार्थ की बात कर दो चाहे तो इतनी सरल हो फिर भी गुढ़ है क्योंकि संसारी व्यक्ति को संसारी बात ही जो है वो हो सरल दिखाई देगी समझ में आएगी परमार्थ की बात बहुत कठिन बात है ऐसे लगता है इसलिए गुण बात भगवान ने जो कही परम हित की बात कही कि हे तुम्हारे नारद तुम्हारा परम हित होगा नाराज ने समझा हमारे हित की बात यही कह रहे हैं बस कि स्वयं वर् में हम चयन कर लिए जाएंगे बस यही समझ रहे थे एक शब्द और यहाँ से प्रयोग करते हैं बराबर आगे मिलेगा हरी समझी नहीं हरी गिरा निगूा हरि के अर्थ दो है हरि के माने भगवान तो हैं है ही है नारायण तो भगवान जो के सामने प्रकट हुए हुए हरि हैं लेकिन हरि के माने बानर भी है अन्य प्रसंगों में हरि के माने सिंह भी है लेकिन यहाँ सिंह का अर्थ तो नहीं लगेगा दो अर्थ लगेंगे कहीं हरिका अर्थ होगा नारायण और कहीं हरिका अर्थ होगा बानर अब ये भगवान एक प्रकार से शब्द का प्रयोग करेंगे नारद जी दूसरे प्रकार शब्द का प्रयोग करेंगे उसी का अर्थ दूसरा उनको दिखाई देगा मैंने उस शब्द के अगर दो अर्थ हैं तो हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से जिस प्रकार के संस्कार होंगे वो अर्थ पसंद करेगा अब वही अर्थ लगाएगा उसी की तरफ ध्यान भी जाएगा यही एक ये सब हम जितने भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उनको किसी न किसी प्रकार से शास्त्रों में दिखाते रहते हैं ऐसा नहीं कि एक शब्द बोला गया तो सबका उसका वही अर्थ लगा ले सब लगा। नहीं कोई कुछ अर्थ लगाएगा कोई कुछ अर्थ लगाएगा अब नारद जी देखो किस प्रकार से अर्थ लगाते हैं गवेने तहार ऋषराई भगवान तंत्रधान हो गए और ये ऋषराई जो है ये है नारद जी अब यहाँ तुलसी राशी रिशराई इनको उपहासास्पद शब्द में प्रयोग करते हैं मैंने एक प्रकार से उनका जो है वो निंदा के लिए उनके लिए है तो रिशराई रिशराज मन ऋषियों की भी राजा ऐसे हैं नारद जी लेकिन अब इनकी दशा इस समय क्या हो रही है <coughs> ये बिल्कुल बात वही सिद्ध कर रहा है जब पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि भगवान ये नारद जी को क्या हो गया श्राप दे दिया भगवान को तो शंकर जी कहने लगे कि देखो <coughs> ज्ञानी मूड न कोई जब जय क्षण जस करें प्रभु सोत क्षण हो कोई ज्ञानी मूड कोई नहीं साथ भगवान जिसको जैसा बना दे बस वैसे ही समझो उसी प्रकाश है अब नारद जी इस समय माया के जाल में इतने फंसे हुए हैं कि बिल्कुल मूड़ हो रहे हैं अब समझो बस उसी प्रकार के ऋषि ऋषि राज नहीं जो पहले ऋषिराज थे वो इस समय मूड़ हुए ऊपर कह दिया कि माया भये मूढ़ा अब कहा ऋषिरा लेकिन फिर भी वो अब जा रहे हैं तो कहते हैं कि देखो ये ऋषि जा रहे हैं गगने तुरंत कहा ऋषराई जहां स्वयं वर बनाई जहां राज स्वयंबर की भूमि तैयार हुई थी सब राजा लोग इकट्ठे हुए थे वहां पर मंडप सजाया गया था चार तरफ कुर्सियां लगाई गई थी राजाओं के बैठने के लिए वो जहां पर सब व्यवस्था थी नारद जी वहीं पर पहुंचे नारद जी को मालूम ही था कि कितने वक़्त ये सबका सब, सब कार्यक्रम होने वाला है हैं तब उसके उस उतनी देर के लिए इनको थोड़ा सा मौका मिल गया भगवान से प्रार्थना कर ली भगवान भी आ गए और उसके बाद में जहां तैयारी हो रही थी नारद जी तुरंत वहां पहुंचे निजी निज आसन बैठे राजा वहाँ क्या हो रहा था देश, देश के देशांतर्गत राजा लोग आए थे और उनको सबके उनके उनके बैठने के लिए आसन निश्चित कर रखे गए थे तो सब राजा लोग आकर के अपने अपने आसन के ऊपर बैठ गए थे बहु बनाव कर सहित समाजा अब राजा रोग बहुत बनाव करके मैंने खूब श्रृंगार करके आए जिसे एक बड़े सुंदर दिखाई दे बढ़िया बढ़िया मुकुट धारण किए हुए आभूषण धारण किए हुए सब बहुत से राजा लोग सब अपने सिंघासन बैठे थे और उनके उनके साथ उनका समाज भी था उनके मंत्री इत्यादि आदि वे सब अपने अपने लिए हुए राजा को चारों तरफ से बॉडीगार्ड की तरह से घेरे हुए सबके सब उनके पीछे खड़े हुए थे ऐसे राजा लोग आकर के वहां बैठे हुए थे मुनिमन हर्ष रूप आधी मोरे अब मुनि पहुंचे नारद मुनि अब वहां जब उस मंडप के पास पहुंचने लगे ये तो बड़े अभिमान के साथ नारद जी जा रहे थे अरे अब तो भगवान ने हमको इतना सुंदर दुनिया में राजा वजा क्या हमारे सामने होंगे ऐसे करके वो समझते हुए मुनिमन हर्ष बड़े प्रसन्न अपने मन में रूप अलिंग भाव सुंदर रूप हमको तो प्राप्त हो गया है और मुहि तजे आन ही बरे न भोरे ये राजकुमारी केवल मेरा ही वर्ण करेगी जय माला गले में पहनाएगी और भोरे के मैने भूल करके भी भूल कर भी किसी दूसरे को माला नहीं पहना सकती केवल मेराई वर्ण करेगी पक्का विश्वास लिए हुए दृढ़ता के साथ में ऐसा अभिमान करते हुए अपने रूप का अभिमान करते हुए मापे अब देखो रूप तो है नहीं अब आगे सब स्पष्ट हो जाएगा बानर का रूप हो गया लेकिन मन में अभिमान है उनको बहुत रूप है तो ये होता कि कुछ है और अभिमान व्यक्ति को कुछ होता ज्ञान तो है नहीं व्यक्ति को अभिमान बड़ा ज्ञान का होता है व्यक्ति के पास कोई बल तो है नहीं अभिमान बड़े बल का है ये दिखाते हैं कि नारद की जो है वो रूप को कुछ नहीं लेकिन कितना उनको उतना ही मुन तजिया नहीं बरेन भोरे अब कहे उसके का मुन हित कारण कृपा निधाना लेकिन हुआ क्या हुआ था कि मुन हित कारण की नारद जी का हित करना था उनका ये उपचार होने जा रहा था एक प्रकार के उपचार क्या होने जा रहा था ऑपरेशन होने जा रहा था एक जगह यही शब्द का प्रयोग किया उत्तरकांड में जब कहीं किसी व्यक्ति को जैसे बच्चे के मां के एक बच्चा है और बच्चे के की फोड़ा हो गया तो फोड़ा हो गया तो मां जानती है कि फोड़ा किस चिराएंगे इसको ऑपरेशन करवाएंगे तो बड़ा बच्चे को तकलीफ होगी बहुत रोएगा और माँ को भी उसमें बहुत दुख होता है लेकिन फिर भी माँ ये समझ करके कि इसके तकलीफ होने में आगे चलकर का इसका हित हो जाएगा इसलिए ऑपरेशन करा डालो तो माँ उसके बच्चे का ऑपरेशन करा देती है ऐसे उदाहरण दिया वहां पर ऐसे करके भगवान जो है समय नारद जी का मानो ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए जो है वो मुन हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाय भगवान ने नारद जी को ऐसा क्रूप बना दिया जितना रूप था वो भी गया <coughs> बानर का रूप दे दिया बहुत क्रूप उनको बना दिया इतना क्रूप बना दिया जाए न मैं खाना आप क्रूपता का वर्णन नहीं कर सकते मैंने सुंदरता बहुत हो तो सुंदरता का वर्णन करना मुश्किल ही है लेकिन क्रूप इतना कर दिया कि वो भी वर्णन करना मुश्किल है बहुत ज्यादा मैंने उनके इतना कि उनकी तरफ कोई देखना पसंद ना करे देखे तो डर जाए ऐसा क्रूप कर तो दिया तो कहते सो चरित्र लगे काहू ना पावा लेकिन बस बात इतनी थी कि नारद जी की भगवान ने थोड़ी इज्जत रखी वो कि वहा जितने लोग थे सब किसी ने नारद जी को उस बानर रूप में नहीं देखा उनको जैसे नारद जी थे तो नारदी रूप में दिखाई दिए लोगों ने देखा नारद जी का तो ये काम है जहाँ इस प्रकार का कहीं कार्यक्रम कहीं होता है तो नारद जी कौतुकी हैं देखने के लिए आ जाते हैं तो नारद जी घूम रहे होंगे देख रहे होंगे की स्वयं कैसा हो रहा है क्या हो रहा है बस इतने मात्र को देख करके नारद जी है नारद जी है इस प्रकार से करके लोग समझ रहे थे वो नारद जी के रूप रूप को कुछ नहीं देख रहे थे केवल जैसे नारद जी वैसे ही देख रहे थे और नारद जान सब वहीं नावा और सब उनको नारदी समझते थे नारद जी को सब प्रणाम करते थे तो उन सब ने नारद जी को प्रणाम भी किया भगवान के भक्त हैं ज्ञानी हैं ऐसे समझ करके उनको सबने प्रणाम किया और सब अपने अपने काम में लगे हुए स्वयं वर वाला अपना कार्य चल रहा है रहे तहा रुद्रगण तेज आने से बेस अब उसमें से बस इतना ही था कि शंकर जी के दो गण वहां पर थे वे दोगण गण वो वो भी बड़े कौतुकी थे वो समय वो भी स्वयं देखने के लिए आए हुए थे वो राजाओं में से नहीं थे शंकर जी के दोगण थे केवल स्वयं देखने आए थे वे सब उनको सब पता था सब भेव भे मेरे भेद उनको सब भेद पता था कि नारद जी हैं और इन्होंने भगवान से सुंदर रूप मांगा है भगवान ने सुंदर उद के बजाय क्रूप कर दिया है ये बानर रूप धारण किए हुए यहाँ घूम रहे हैं। तो अब इनको बानर रूप धारण किए हैं इन रुद्रगण जो दो है उनको दिखाई दिए नारद जी और तीसरे जो है वो जो राजकुमारी है उसको भी नारद जी बानर रूप ही दिखाई दिए उसको भी दिखाई दी बाकी जितने और राजा लोग थे शीलन राजा था तो वो नारद जी को जैसे पहले देखा तो वैसे देख रहा है और, और राजा लोग और जितने कर्मचारी इत्यादि है वो भी सब नारद जी को देख रहे हैं वो नारद रूप नहीं देख रहे हैं इस प्रकार की व्यवस्था उनकी विप्रवेश देखद फिरे परम कौतुकुते ये विप्रवेश वो सब दोनों ही विप्र का वेश धारण किए हुए शंकर जी के घर ये सब घूम घूम के देखा है वो विप्रवेश में आए जो गढ़ थे उनको उतना इंटरेस्ट स्वयं में नहीं था उनको ज्यादा इंटरेस्ट नारद जी की गति में था अब कौतुकी देखो तीन प्रकार के होते हैं। एक कौतुकी नारद जी जिन्होंने कोशी राजा की नगरी देख ली तो कौतुक में जा फ उसने और माया जाल में पड़ गए ये माया जो है यह बड़ी आकर्षक है और जो इसके माया के कौतुक को देखने की हैं वो को उसमें फंस जाते हैं। जैसे नारद जी फंस गए एक तो कौतुकी हैं, दूसरे भगवान स्वयं कौतुकी हैं। वो कैसे कौतुकी हैं? वो देखते है कि कौन कौन लोग कैसे कैसे माया में फंसते हैं और कैसे फिर भगवान के में आते हैं तो भगवान कैसे उनको छड़ाते हैं तो ये भी भगवान भगवान भी कौतुकी है नारद जी तो ऐसे नारद जी जैसे लोग संसार के बहुत से लोग हैं वो तो माया जाल में फंसते हैं कौतुक से उनका कौतुक संसारी कौतुक है अज्ञान का कौतुक है बच्चों जैसा कौतुक है भगवान का कौतुक ऐसे है जैसे कि पिता माता का हो जैसे बच्चों को देखते हैं माता पिता की देखें कि बच्चा क्या करता है कहाँ जाता है क्या होता है तो वो भी देख रखते दे� हैं तो वो भी कौतुकी होते हैं ऐसे ही भगवान है नारद जी के साथ में लेकिन ये तीसरे प्रकार के जो कौतुकी हैं, ये शंकर गण ये गण ये भी फंस जाते हैं इसमें जाकर के जाल में यद्यपि ये सब जानते हैं कि ये माया जाल फैलाया गया है भगवान के द्वारा और नारद जी को इस समय कुरूप दे दिया कर दिया गया है तो भी ये भी माया की सत्यता को यानी माया के राष्ट्र को समझते हुए भी शंकर जी के गण किस प्रकार से माया में फंसते हैं वो भी कथा देता उसके साथ में माना तीन प्रकार के व्यक्ति हो गए एक तो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति जो माया में फंसी जाते हैं दूसरे वो व्यक्ति जो माया से छूटे हैं भगवान की तरह से माया मुक्त हैं, वो कोटकी हैं, और तीसरे प्रकार के वो व्यक्ति जो माया को जानते हैं कैसी है तो भी माया उनको घेरती है उनको नाच नचाती है जही समाज बैठे मुनिजाई हृदय रूपि मिते अधिकायी कहा बैठे महेश गन दौ विप्रवेश गति लख सुनाई। नीग दीने हरी सुंदर ता छवि इन ही बरी हरिजान विशेखी मुनि मोह मोहमन हाथ मोह हाथ पराए हि समुगन अति सचुपाए जद कि सुनि मुनि अटिपिटबानी समुजन परै बुद्धिभ्रमशानी काहू न लखा सुचरत सो, सो रूप नृत्य देखा मरकट बदन भयंकर देही देखत हृदय देख क्रोध भाते ही सखी संग लय कुंवर तब चली जनुराज मराल देखत फिर देख देख महीप सब कर सरोज जयमाल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जयो भाई की ये कोई नारद जी मात्र की कथा नहीं है ये सारे संसार में समाज में लोग जो है किस प्रकार से मानसिक विकारों से ग्रस्त होते हैं और कैसे वो नारद जी की तरह से उपहासास्पद जीवन जीते हैं उपहासास्पद माने हंसी हो उनकी हम्म जो लोग जानने वाले समझने वाले हैं वो उनको देख देख करके हंसते हैं देखो कैसे मायाजाल में फंसे हैं, कैसे चक्कर में फंसे हैं, ऐसा उनका उपहास पर नारद जी की तरह से जीवन हो जाता है जय समाज बैठे मुनुजाई जिस समाज में वहाँ पर जाकर के वो राजाओं के जहाँ समाज था राजाओं की जहाँ कुर्सियाँ आसन लगे हुए थे वही उन राजाओं की पंथी में में ही उनको बड़ा इस प्रकार अहम कि मेरा जैसा रूप है ऐसा तो यहाँ राजकुमार इतने बैठे हुए हैं इनमें किसी का इतना रूप नहीं जैसा सुंदर में अब देखो हैं कुछ है। और अपने समझ कुछ रहे इस प्रकार से बैठे अहंकार उनको है अब नारद जी का जो अहंकार था वो समय तो काम अक्रोध के विजय कथा था अब वो अहंकार कोई उतनी सीमा में थोड़ी रह जाता जब जैसे किसी के शरीर में रोग लगता है तो सारे शरीर में फैलना शुरू कर देता है कैंसर की तरह ऐसे करके जो ये रोग अहंकार का होता है तो समस्त मानसिक रोग उसके कारण से उत्पन्न होने से ये दिखाते हैं कि कामिक्रोध तक थोड़ी रह जाएगा व्यक्ति का अहंकार होगा देहाभिमान भी, भी होगा धनाभिमान भी, भी होगा जनाभिमान भी, भी होगा सब इस प्रकार के अभिमान जो है व्यक्ति को उसके साथ साथ होते हैं तरह तरह तो इनको हृदय रूप अहमित अधिकाई बहुत सुंदर रूप प्राप्त हुआ है इसका बड़ा ही अन, अन, उनको अहंकार नारद जी को समय था और कहा बैठे महेश गण दो वहाँ पर भी वो शंकर जी के दोनों गण जो बता दिए थे रुद्रगण वो भी वहाँ पर उपस्थित थे और वो नारद जी के पीछे लगे हुए थे जैसे कोई रिपोर्टर प्रेस के होते हैं जब देखते ये इम्पोर्टेंट पर्सन है वीआई तो उसी के पीछे लगते है बाकी सबको छोड़ के ऐसे तो ये दोनों रुद्रगण जो हैं, इनके नारद जी के ही पीछे लगे उनका कौतुक देखने के लिए उन्हीं के पास लगे विप्रवेश गति देख लखनऊ और उनको जो है उन शंकर जी के गणों को विप्रवेश होने के कारण से कोई देख नहीं पाता वो यही समझते हैं कि विप्र लोग और यहाँ पे व्यवस्था उस में उसमें लगे हुए जैसे जब कोई स्वयं होता है विवाह होता है तो विप्र भी आते हैं तो जैसे वो लोग है तैसे तो ये भी है तो विप्ररूप धारण किए हुए थे इसलिए कोई उनको पहचान नहीं पाया कि शंकर जी के गण हैं। तो करूट नारदही सुनाई अब वो क्या कर रहे थे कि करहीं कूट नारद सुनाई नारद जी को सुना सुना करके कूट बचन बोलते थे कूट बचन के माने है उल्टी बात बोलना ये कहते हैं देखो एक दो थे शंकर जी के गण तो एक दूसरे से कहता देखो इतने इतने देश के राजा आए हैं लेकिन इनके सामने नारद जी के सामने ऐसा सुंदर रूप किसी का नहीं सबसे ज्यादा सुंदर इस समय नारद जी है अब इसके माने नारद जी के ही जयमाला पहनाई जाएगी दूसरा कहता हाँ है तो बिल्कुल नारद जी इस समय भगवान की कृपा है भाई इनके ऊपर भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया है क्यों ना इनका इतना सुंदर रूप हो तो अब नारद जी इस बात को सुनते हैं तो क्या समझते है? है वो समझते है कि बिल्कुल ठीक भगवान ने बहुत सुंदर दिया है और ये लोग हमको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं हमारे सुंदर स्वरूप को इसके माने सही बात है अब हमें कोई शीशा देखने की जरूरत नहीं है ये सब लोग स्वयं ही कह रहे हैं कितने सुंदर हैं तो सुंदर जरूर हैं है तो उनकी कूट के माने वो जो बोल रहे हैं भिन्न अर्थ में लेकिन नारद जी उसका अर्ध दूसरे रूप में समझ रहे उनकी कूट की माने राहत उनके शब्दों का क्या है वो नारद जी समझी नहीं पा रहे तो करें कूट नारद नहीं सुनाई नारद को सुना के उन्हीं के पास खड़े में सुना के कहते हैं नी के हैं, दीन है, हर सुंदरता कैसा सुंदर रूप भगवान ने इनको दिया नारद जी क्योंकि इनको इनको ये पता भी था कि नारद जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और फिर भगवान आए भी प्रकट भी हुए उन्होंने भगवान इनको बरदान देकर के गए हैं तो जो है वो भगविन शंकर जी के गण जानते थे इस प्रकार की गति हुई है कोई कोई कहता है कि जब ये नारद जी पहले इनको काम विजय वगैरह हुई तो शंकर जी के पास गए थे और शंकर जी ने मना किया था नारद जी से कि देखो ये बात तुमने हमसे जैसे कह दी कह दी अब भगवान से नारायण से जाकर के इसके बात मत कहना तो वो लोग जो है वो नारद जी ने नहीं माना इस बात की बात तो शंकर जी ने भी उनसे अपने शंकर जी तो नहीं आए लेकिन शंकर जी ने अपने दो गण भेज दिए थे यही और उनसे कहा तुम जरा जाकर के देखना कि नारद जी का क्या होता है तो इनको सब ये, ये पीछे लगे हुए थे इनके सब चेकिंग कर रहे थे कि अब देखें नारद जी ये अपना अहंकार लिए कहाँ जाते हैं और इसका क्या क्या परिणाम होता है अहंकार का इनको सबको रिपोर्ट करनी थी जाकर के शंकर जी को ये सब कथा का आप देखोगे तो इनका सबका संबंध आगे दिखाई भी पड़ता है इस प्रकार का जबकि ये सब रावण कुंभकर्ण जाकर के होते है तो ये शंकर जी के भक्त होते हैं तो रुद्रगण होने के कारण शंकर जी के चूंकि भगवान के भक्त है शंकर जी के आगे भी जब ये साक्षर होते हैं करके तब भी भगवान के भक्ति रहते हैं शंकर जी की भक्ति करते हैं <coughs> उसे ये पता लगता है कि इनका संबंध इस प्रकार का बराबर चल रहा तो नी, है सुंदरताई की भगवान ने देखो कैसा सुंदर रूप इनको दिया है ये सब आपस में बात कर रहे हैं <coughs> रिजय राजकुवर छवि देखी अब इसमें एक बात और भी हो गई शंकर जी ने तो भेजा था इनको कि तुम जाकर देखना नारायण जी का क्या होता है लेकिन ये रुद्रगण उन्होंने क्या किया शंकर जी की बात मान करके आए तो लेकिन उनको कुछ इंटरेस्टिंग बातें दिखाई देने लगी तो इसमें भी ये लोग रुचि लेने लगे और रुचि लेने लगे तो इन्होंने गलती भी की ये निसाचर जो हुए हैं वो शंकर जी के कारण नहीं हुए निशाचर जो हुए हैं ये दोनों अपनी गलती के कारण हुए क्या गलती हुई है ये आगे देखो स्पष्ट हो जाएगी कई रीझाई राजकुमार छवि देखी वे ट में एक दूसरे से इस प्रकार बोलते हैं कि देखो जहाँ राजकुमारी राजमहल से निकली और सब राजाओं को देखा उसके बाद ये नारद जी को जहाँ वो देखेगी कि सबसे सुंदर राजकुमारी ये बैठा हुआ है तो बस इनको देख करके तो प्रसन्न हो जाएगी और बस इन्हीं के गले में जयमाला पहना देगी इनही बरे हरिजान भी से इनको जय समझ करके ये तो भगवान ही नारायण ही है ये आ गए ऐसा समझ करके इनको ही वर्ण कर लेगी अब हरिक मान क्या हुआ ऊपर देखिए नीक दीन हरी सुंदरताई भगवान ने इनको बड़ी अच्छी सुंदरता दी हरी के माने भगवान ने दी ये भी अर्थ हो सकता है कि भगवान ने इन्हें बानर जैसी बड़ी सुंदरता दी है कैसी सुंदरता दी जैसे बानर सुंदर हो ऐसी दी यहां पर देखो इन्हें बड़े हरि जान विषय हर की इन्हें हरि जान करके इनका वर्ण कर, कर, कर लेगी अब हरिक मान ने बानर समझकर वर्ण कर लेगी भगवान समझ कर कर लेगी है तो बानर लेकिन समझेगी कई नारायण भगवान है ऐसे समझ करके उनका वर्ण कर दिया मुनि मोह मन हाथ पर <coughs> मुनि का मन जो है वो मोह <coughs> मुनि का इस समय मन मोहग्रस्त था तो जब मोहग्रस्त मन होता है तब तो कहते हैं मन हाथ पर इस समय मन उनका अपने हाथ में नहीं था पराये हाथ में था अरे तुलसीदास जितनी उसको गहराई से सब बातों को देखते हैं समझते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि तुलसीदास में इतनी शब्द शक्ति भी उनके पास है भाषा की उन भावों को गंभीर भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द योजना भी ढूंढ लेते बना लेते हैं अभी एक ये मुहावरा है मुनि मोह मन हाथ पर आए इस समय मुनि जो मो है मोह और इनका हाथ इनका मन दूसरे के हाथ में है दूसरे हाथ में ये समझो चाहे मोह के ग्रस्त है इसलिए अपने ठिकाने ठीक मन अपने बस में नहीं है मोह के बस में है चाहे ऐसे समझ लो इस समय नारद जी का मन राजकुमारी के बस में है इसलिए इनका मन ठीक ठिकाने नहीं इस समय और हंस ही संभोगन अति सचपाए और कहते हैं कि शंकर जी के गण जो हैं इस प्रकार से सचपाए माने चुप चुप करके भीतरे भीतर सब हंस रहे मैंने नारद जी को हंसते नारद जी हंसते न देख पाऊँ इनको उनके जैसे वो पीछे बैठे हुए हैं तो कूट पथ बोल रहे हैं वो तो नारजी को सुनाई देते हैं लेकिन फिर पीछे पीछे मुंह दवाए एक दूसरे को हंस लेते हैं और नारद जी इस बात को कि दोनों रुद्रगण हंस रहे हैं आपस में ये नारदी नहीं देख पाते हंसते हैं वो लोग तो। ये होगा <coughs> तो जद्यपनि अटेपट बानी समझने पर बुद्धि भ्रम सानी आ यद्यपि ये अटपटी वानी मैने कूटपत बोल रहे थे इस प्रकार से ये रुद्रगण लेकिन ये जो है ये नारद जी को ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि इसका तात्पर्य क्या है उनको ये नई भाषा की ये इतनी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वास्तव में हमारा सुंदर रूप न हो कुरूप हो उस तक ध्यान ही नहीं गया इनका बिल्कुल पक्का माने वोटा जब भगवान ने हमको सुंदर रूप दिया तो सुंदर ही रूप होगा उसमें शंका करने की क्या जरूरत समझ में पड़े बुद्धि भ्रम सानी और काबुल ने लखा कहते ये चरित्र जो है वो किसी ने नहीं देखा ये सब चरित्र हो रहा नारद सुंदर बैठे हैं रुद्रगण बोल रहे हैं वो आपस में हंस रहे हैं ये सब और लोग सब जान नहीं पा रहे हैं बस और लोग तो इनको नारद नारद करके जान रहे हैं बस तो कन्या देखा बस जब वो राजकुमारी निकली राजभवन से हाथ में माला लिये हुए तब आर वो निकली तो उसने देखा और राजकुमार जो तो बैठे हुए बैठे हुए उसी पंक्ति में एक बानर भी बैठा हुआ है उसने देखा बानर राजकुमार तो कहते कैसा देखा उसने मरकट बदन भयंकर देही मरकट के माने बंदर और बंदर भी मरकट बंदर के माने बड़ा जबरदस्त बंदर दिखाई दिया भयंकर रूप धारण किए हुए वैसे तो बानर कह दो कपी कह दो तो कपी में तो ऐसा लगता है कि साधारण बानर कमजोर बानर होगा तो मरकट शब्द का प्रयोग इसलिए किया जिससे कि मालूम पड़ेगा तो भयंकर बानर है जबरदस्त मरकट बदन भयंकर देही उसका शरीर में रोएं सब शरीर में दिखाई दिए बानर जैसे उसी शरीर शरीर दिखाई दिया देखे हृदय क्रोध भाते ही, ही और उसको देख करके राजकुमारी के मन में बड़ा क्रोध आया क्रोध आया मैंने उसने ही समझा कि देखो ये बानर भी समझता है कि हमारे गले में माला पड़ जाएगी आकर के ये सब हम राजकुमारी इसका वर्ण कर लेगी इतना दुस्साहस हाँ करके आ गया ये कैसे घुस आया अब उस राजकुमारी को क्या पता की यहाँ और सब लोगों को नारद देख रहे हैं नारद जी है और नारद करके सब लोग देख रहे हैं राजकुमारी को बानर दिखाई दिया तो राजकुमारी ने समझा सब बानर देख रहे होंगे इसको माया की देखो महिमा बड़ी विचित्र है हाँ। यह सब कहो कि केवल नारद जी के साथ बात इस प्रकार के नहीं है लोगों की जब बुद्धि कहीं न कहीं किसी न किसी आवरण में आवृत होती है किसी प्रभाव में होती है तो उसी उसी प्रकार से प्रभाव में वैसे दिखाई देता है जैसे व्यवहार में भी कहा जाता है कि जिसकी आंखों में जैसा चश्मा चढ़ा होता है वैसे ही दिखाई देता है लाल चश्मा लगाओ लाल दिखाई देगा नीला चश्मा लगाओ नीला दिखाई देगा पीला चश्मा लगाओ पीला दिखाई देगा इसी प्रकार से मानसिक रूप में ये चश्मे ही है व्यक्ति को जिस प्रकार से मोह में ग्रसित है तो कुछ और ही दिखाई देता है मोह से निवृत्त तो कुछ और ही दिखाई देने लगे इस प्रकार से जो बुद्धि जो है वो बुद्धि के ऊपर भी आवरण रहते हैं और उनको भिन्न-भिन्न प्रकार से दिखाई देगा इसलिए तो गीता में भगवान को कहना पड़ा कि देखो ये बुद्धि के ऊपर तीन तीन प्रकार के आवरण हैं अग्नि के ऊपर धूम्र की तरह से है दर्पण के ऊपर जैसे धूल जम गई हो इस प्रकार से है अथवा जैसे कि गर्भ में बालक हो तो ये सब जैसे कि आवरण हैं तीन प्रकार के ये बुद्ध के ऊपर इसी प्रकार से तीन प्रकार के आवरण है और व्यक्ति को ठीक ठीक सूचता नहीं जब तक ये आवरण रहते हैं तब तक उसकी बुद्धि विकृत रहती है कुछ का कुछ समझता रहता है तो, तो मरकट बदन भयंकर दे ही, हृदय क्रोध भाते सखी चले राज मराल। अब सखी अब राजकुमारी उसके साथ सखिया हैं पीछे पीछे चल रही हैं। है। कुंवरी तब चले जन राज मराल, अब धीरे धीरे धीर चल रही ऐसे चल रही जैसे राजमराल राज राजमरा राजंस जैसे हंस की तरह से धीरे धीरे गत से वो राजकुमारी उन राजाओं के सामने से होकर के निकलती है सब राजाओं को देखती चली जाती है कि कौन कौन कैसा राजा है कैसा सौंदर्य है कैसी शक्ति है कैसा उसका तेज है क्या है सब देखती हुई वो उनको एक एक के आगे से चलती है ऐसा नहीं जल्दी से निकल जाए तो देख ना पावे समझ ना पावे कौन कैसा राजा मन सब राजाओं की एक प्रकार से परीक्षा करती थी वो देख देख करके सबकी ओर से होती चली जा रही है हाँ, वर्ण करना होट से माला उसी के तो माला भी हाथ में लिए हुए अगे, अगे, माला लिए हुए राजकुमारी आगे आगे चल रही है उसकी सखिया उसके साथ साथ पीछे पीछे चल रही है सखिया जो है बहुत बार इनके साथ में रहती है तो वो अब कुछ न कुछ सहायता करती रहती हैं सहायता मैंने उनको जो है राय मशविरा करती रहती हैं। वो कहेंगे देखो इस तरफ से नहीं तो मैं इस तरफ से चलना है उनको सब पहले से पता रहता जानकारी तो ये कहेंगे देखो इधर से चलो इधर से घूम करके इधर आना है इधर से घूम कर इधर आना है फिर कहीं कहीं वो कहेंगी भी सख्तियां बताएंगी भी ये देखो ये राजा अमुक देश के आए हुए हैं ये अमुक अमुक हैं वहां पर ये जो है इनके इतना बड़ा राज्य है इतनी बड़ी शक्ति है ये इस प्रकार से उनकी महिमा भी उनकी भी बताते जाते हैं ये सब इस प्रकार की व्यवस्था होती तो वो सब जो ये जयमाल इत्यादि का या स्वयंवर की जो घटना जो है ये ये यहाँ पर उतने विस्तार से दूसरी राशि ने कहीं नहीं वर्णन की नहीं यहाँ वर्णन की है और ना फिर वहां पर जो तो जनकपुरी में तो कोई वर्णन करने का अवसर ही नहीं आया इस प्रकार राजा लोग आए थे तो धनुष तोड़ नहीं पाए इसलिए सीता जी को तो कहीं सब राजाओं के सामने जाना नहीं पड़ा इसलिए ये हुए तो दो इस प्रकार के स्वयंबर की कथाएं लेकिन जैसे रघुवंश में कालिदास ने स्वयं की कथा सुनाई है वो बड़ी भव्य कथा है भव्य माने वो सब फुल डिटेल बताएं सबके और बड़े काव्यात्मक ढंग से बताएं हैं राजा दिलीप की जब जब होता जिस समय की वो उनको उन स्वयं वर होता है जिस समय वो जाते चुने जाते हैं उस समय वो जब आती है राजकुमारी वो सब घूमती है तब उसे कहते हैं कि ऐसी तेजस्वी ऐसी प्रकाशमान सुंदर जैसे कि मानो दीपक जा रहा हो तो जहां जहाँ दीपक जाता है वहां वहाँ प्रकाश हो जाता है और पीछे पीछे अंधकार हो जाता है ऐसे करके दीपक के समान उसका राजकुमारी का वर्णन करते हैं फिर वो भी सब वर्णन करते हैं कि सब वहाँ राजाओं के सब जगह जगह कौन देश का कौन राजा आया है उसकी कैसे प्रशंसा की जाती है भाट लोग वहाँ पर साथ में रहते हैं वे सब उनका गुणगान गाते हैं तो वहाँ खड़े होकर के थोड़ी देर तक वो सब सुनती है उसको देखती भी है फिर आगे बढ़ जाती है ये सब कुल डिटेल वहां पर तो उनको जिन लोगों ने देखा तो उसको देखो तो उसी प्रकार से तात्पर्य तुलसीदास जी का ये तो उसी प्रकार से कथा चलती है आगे देखिए जेद से बैठे नारद फूली, फूली सो ते नो की भूली कु मुनि कुहर गुस धरी नृप तनुता गय कृपाला हर्ष में ले जय माला दुल गये लक्ष्मा नृप समाज सब भय निराशा मुनियत विकल मोह मत नाठी मन गिर गयी छूट जनु गांठी तब हर घन बोले मुस्काये निज मुकुमुकुर बिलो जाई अस कहे दो भागे भय भारी बदन भीख मुनि बारी निहारी श विलोक क्रोधयतिनि सराप दीनयती गाढ़ा ओर तुम कपटी पापी दो हस्य हम सो लेहु फल बहुरे बहुर्ो मुनिक्यावर रामचंद्र की जय हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय अब बैठे नारद फूली नारद जी अपने सौंदर्य के रूप में फूले हुए मैंने बड़े प्रसन्न गदगद बैठे हुए थे और राजकुमारी दौड़ करके हमारे पास आएगी हम माला पहनाएगी तो सो जिस ते ही न बिलो की भूली राजकुमारी ने तो उसकी तरफ भूल करके भी नहीं देखा आग भी उठा करके नहीं देखा उस तरफ भूल करके भी मैंने उस गई नहीं जिसका की तरफ नारद जी तब में जहां जान लिया कि नारद बानर तब बैठा हुआ तो बानर के पास कौन जाए इसलिए घूम करके दूसरी तरफ आ जाए तब गए और पुण्य पुण्य मुनि उकसही अकुना लेकिन अब ये नारद नारदी देखते है कि इधर क्यों नहीं आती है अब देखो उनके व्याकुलता देखो पुण्य पुण्य मुनि उकस उपस उचकते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमको अभी देख नहीं पाई देख लेगी तो दे जरूर हमको माला पहनाएगी और अकुल इस बात की बड़ी देर लग रही है उसको अभी नहीं दिखाई देते हैं हम नहीं दिखाई देते इतने सुंदर रूप हम बैठे हुए हैं इसमें समय राजाओं के बीच में लेकिन तब भी उसको नहीं दिखाई देते देख दशा हर गण मुस्काही उनके उस दशा को देख देख करके उनको उचकते देख करके उनकी उत्सुकता को देख करके, करके शंकर जी के जो गण पीछे बैठे हुए थे वे वो उनको मुस्कुराते हंसते उनको देख करके तो नारद जी के तो ये दशा थे अब ये ये भी देखो तो मनोवैज्ञानिक दशा है कि जब अब नारद जी अहंकार पहले था और उनको ये बड़ा गर्व था कि काम क्रोध तो में बिल्कुल नहीं है अब वही काम जो है नारद जी के पीछे लग गया अभी तक तो काम कथा देख रहे थे तो कैसे उनकी व्याकुलता थी वो अब आगे वो देखते है की क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है उसका भी वर्णन आ जाता है तो धर्म तय कृपाला वहाँ कृपा ने भगवान भगवान कृपाल के अब नारद जी भगवान को कृपाल तभी याद करते हैं जब वो किसके ऊपर कृपा करें अब ये भगवान ने ये सब इतनी बड़ी लीला रची थी इतना बड़ा शीलित राजा की नगरी बनाई थी तो भगवान ने नारद जी के ऊपर कृपा करके बनाई थी ये राजकुमारी बनाई थी इतनी सबके सब, के सब ये राजाओं को बुलाया था ये सब भगवान ने नारद जी के ऊपर कृपा करके सब किया जिससे की कि नारद जी का ऑपरेशन हो जाए उनके अंदर जो कुछ अहंकार है वो किसी प्रकार से मिटे इसलिए वो कृपालु भगवान तो धरे नृपतन नृपतनु तहां गये कृपाला एक राजा का रूप उन्होंने भगवान ने भी धारण किया और उन्हीं पर जहां राजा लोग बैठे थे उन्हीं के बीच में जाकर के भगवान स्वयं बैठ गए और कुंवर हर्ष मेले जयमाला और उसने तुरंत देख लिया कि ये सबसे सुंदर रूपमान तो वही है तो भगवान के समान सुंदरता बना किसकी हो सकती है संसारी राजाओं की तो उनको राजकुमारी जल से गई और उन्हें भगवान के गले में जयमाला पहना ली बस दुल्हन ले गए लक्ष्मी बस उसके बाद ये जहां उनके माला पहना दी गई तहा सखिया उनको भगवान को भी वहां से उठा करके अंदर ले गई राजकुमारी को भी ले गई और नगर भवन में गए वहां उनका विवाह हो गया और भगवान जो है उनको ले करके चले गए अब उस कथा से तो कोई मतलब नहीं ये तो सब नारद जी के जितना इनके नारद जी का मोह दूर करने के लिए जितनी जरूरत थी उत्ती कथा देखो, उसके बाद में फिर भगवान जाकर विवाह हुआ कि नहीं हुआ और फिर वो कहा गई क्या हुआ ये सब उसको बात नहीं बस तुरंत कह दिए कि उसके बाद फिर वो भगवान के साथ वो राजकुमारी चली गई नृप समाज सब भयो निराश था वहाँ तो जितने राजा लोग बैठे थे तो सब निराश हो गए राजा लोग तो निराश हो गए से हो गए लेकिन नारद जी का क्या हुआ तो मुन अति विकल्प मोहम्मत नाठी और राजा लोग तो उतने व्याकुल नहीं थे वो तो आए थे शायद उनका चैन हो जाए सुन जाए लेकिन नारद जी तो बिल्कुल पक्का माने बैठे हुए थे माला हमारी ही घर में पहनाई जाएगी जो इतना ज्यादा आश्वस्त हो उसकी क्या दशा होगी तो मुनि अति विकल्प बहुत ही व्याकुल मोह मतनाठी माने मोह के कारण से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी माने वो समझ नहीं पा रहे थे कि जिस जिस कार्य से उनका अहित होने जा रहा था उसी को हितकारी मान रहे थे और बुद्धि में उल्टा ही सूझ रहा था तो मन गिर गई छूट जन का तो बस उनको तो इतना अफसोस हुआ नारद जी को जैसे कि उनके हाथ में बड़ी मूल्यवान मणि आ गई गांठ बली हो और वो कहीं गांठ खुल गई हो गिर गई हो रास्ते में तो वो बस जैसे मणि के बिना व्याकुल कोई व्यक्ति हो तैसे ये उनकी दशा होगी मैंने सबसे जैसे कि उन्होंने मान लिया था नारद जी ने पहले ही से कि वो तो राजकुमारी मेरी ही है और मुझे ज्यादा पहलाएगी पहनाएगी अब चूंकि राजकुमारी इनको कुमार ने पहनाई दूसरे को पहनाई चली गई तो इसके माने उन्होंने समझा कि हमारी संपत्ति चली ये माया के प्रभाव संसार में लोग भाग ये सब माया में जितनी सृष्टि में इसमें वस्तुओं को जीवन में आती है हाथ में पकड़ते है और उनको लेकर के समझते हैं ये तो मेरी है ये तो मेरी है और उसको लिए हुए मेरी मेरी करके मानते रहते और अगर बस वो छूट गई चली गई नष्ट हो गई ले ली किसी ने बिगड़ गया तो बस कैसे दुखी होंगे मेरी चली गई स्वामी जी जो है एक उदाहरण देते हैं एक क्षणिक लाभ का उदाहरण कि एक व्यक्ति नदी में स्नान करने गया और वहां उसे बहती हुई एक चांदी के मुंह की छड़ी कहीं उसको बहती हुई दिखाई दी उसने कार्य ऐसे मानना पड़ता किसी की छड़ी बहती चली आ रही उधर से तो इनका हम क्यों न ले लें तो पानी घुसा और जाकर छड़ी को पकड़ा और जब तक तैर के किनारे आवे आवे तब तक तो वो फिर हाथ से छूट गई जब तक हाथ मारने लगा पानी तब तो छड़ी छूट गई वो जाकर आगे निकल गई अब उतनी दूर तो जा नहीं सकते थे उसके साथ तैरते ते ला सकते अब थे अब किनारे बड़े अफसोस करें लोग बात कहते कहा क्या चला गया तुम्हारा क्या बह गया क्या मेरी छड़ी चली गई अब वो छड़ी उनकी छीकप की उनकी छड़ी उनके हाथ में तो पानी के छू मात्र गई थी वो मेरी छड़ी हो गई उसके चले जाने का दुख भी हो रहा पर संसार के दुख ऐसे ही लोगों के हैं उनमें कुछ तत्व तो नहीं है व्यक्तियों के का मिलना छूटना मरना जीना संपत्ति का आना जाना इससे ज्यादा और कुछ नहीं है ऐसे ही सबका सर लेकिन व्यक्ति सब उसी को लेकर के ऐसे कहते मेरा ही चला गया मेरा वो चला गया बहुत दुखी हो, काम दुखी नहीं होंगे ये हो गया मेरा मेरा वो बिगड़ गया मणि गिर गई छूट जान जरासी बात के लिए लेकर के दुख इतना जैसे मणि छूट के गिर के चली तब हरेगन बोले मुस्कायी तब वो जो शंकर जी के गणेश उनके नारदी के साथ साथ लगे हुए थे उन्होंने उनके सामने आए और मुस्कुरा करके उनसे कहा निजे मुख मुखर बिलो को उजाय जरा अपना मुंह तो शीशे में देखो अब नारद जी से जब ये कहा तो अस कई दो भागे भय भारी वो भी जानते थे कि नाराज जी हमारे ऊपर नाराज होंगे इतनी देर तक हम कूट बचन बोलते रहे नारद जी के इतनी सुंदरता की प्रशंसा हम करते रहे अब जब उनको ये मालूम होगा कि हम झूठ मूठ इनके इस प्रकार से कपट करते रहे हैं पहले हमने उनको नहीं बताया तो नाराज जी हम शत्रो जरूर करेंगे इतनी वो भी गलती समझते थे शंकर जी के गण जानते थे कि मैंने कुछ गलती की है इसलिए अस कहीं दो भागे भय भारी डर के मारे दोनों भागे बोल करके तब तो बदन दीख मुनि बारे निहारी मुनि ने जाकर के पानी में अपना आपका सीशा माता मिले उनको तो कहीं देखा कि कहीं गड्ढे में पानी भरा हुआ था उसी में झाँक करके देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि उनका मुठ बंदर जैसा बेसुभिलोक क्रोधियत बाढ़ा जहाँ उन्हों अपना रूप बंदर का रूप दिखाई दिया अब क्रोध आ गया अब देखो अब वो वृत्ति बदल गई जहां पहले काम की वृत्ति थी वो बदल करके क्रोध कैसे होती है गीता में तो भगवान सिद्धांत रूप में कह देते हैं कामेश क्रोधे समुद्भवा, या समुद्भवा याध्याय संगस्ते संगजायते संगा संजायते क्रोधा ये तो वहां सिद्धांत रूप में बता दिया लेकिन प्रैक्टिकली होता कैसे है, है? वो इतनी कथा सुनाओ तब तो समाज को ऐसे होता है ये ड्रेमेटाइज कर दिया उसको सबको उदाहरण सामने आ गया बेस बिलोक बाढ़ा अब ये भी है कि जितने ही काम प्रबल होता कामना जितनी प्रबल होती है और उसमें अगर बाधा पड़ती है तो क्रोध भी उतना ही प्रबल आता है अगर कामना मध्यम हुई तो क्रोध आयेगा कम क्रोध आये लेकिन जितनी दुर्धर्ष कामना होगी क्रोध भी उतना ही दुर्धर्ष हो जाए तराह दीन अति गाढ़ा बस नारद जी ने जब क्रोधाया तो सबसे पहले तो उनके पास वो भाग रहे थे वो जा रहे थे शंकर जी के गण तो शंकर जी के गणों गण पहले उन्होंने साथ दे दिया हो निशाचर तुम कपटी पापी दो कहा कि तुम जाओ दोनों निशाचर हो जाओ क्यूँ की तुमने कपट किया है हमारे साथ पाप किया है कपट किया है, हमारे पहले तुमने हमको नहीं बताया कि बानर का रूप हो गया सीधा सीधा जैसे सहेज स्वभाव संत का होता वैसे व्यवहार नहीं किया तुमने हमारे साथ जो है वो आशुरी स्वभाव में कपट पूरा व्यवहार किया इसलिए तुम मिसा चल हो जाओ तो बस ये उनको साथ दे दिया हंसे हमें तो ले फल बहुत हंसे कहा कि हमको जो तुम हंसे हो तो उसका फल तुम पाओ और उसके बाद और किसी को हंसोगे तो फिर तुम देखना क्या होता है तुम्हारा ऐसे करके उनको श्राप दे दिया इसके मायने ये भी है कि किसी को हंसना अच्छा नहीं शास्त्र ये भी शिक्षा देता है संसार में लोग जो है वो हो, अज्ञानी लोग हैं अपने अपने भटक रहे हैं अज्ञान में नासमझी के कारण से उसके कारण अगर कोई उनकी नासमझी को लेकर के कोई हंसता है तो वो भी शंकर जी के गणों से ज्यादा अच्छा नहीं है पास नहीं करना चाहिए क्या पता है? ऐसी बुद्धि अपनी भी हो जाए छोटे बच्चों को भी गुरु लोग माता पिता शिक्षा देते रहते हैं कि कि किसी पर हंसो नहीं अंधे पर हंसो नहीं लंगड़े पर हंसो नहीं अंधा आदमी टटोल टटोल के जा रहा है गिर पड़ रहा है आ कोई हंसा हंस दिया उसको देख करके तो हंसता है तो ये हंसना जो है ये है पाप है ये मैंने उसकी कमजोरी को देख करके हंसना ये ऐसे कहता कपटी पाती दो तो जो हंसना था इनका ये तो पाप था और कपट ये था कि इनका सुंदर रूप नारद जी को तो क्रूप दे दिया था भगवान ने उसका इन्होंने बताया नहीं उसको सुंदर रूप बताते हैं ये उनका कपट था कपट और पाप दोनों थे और कपट और पाप दोनों का फल क्या होता है वो भी शास्त्र दिखा रहा है देखो उसके बाद नारद जी के साप के कारण से नारद जी का साप कोई अलग से नहीं है जो कपट करेगा जो पाप फल पाएगा कोई साप न दे तो भी उसका यही फल स्वभावता ये तो प्राकृतिक नियम इसी प्रकार का इसलिए हंसना भी नहीं चाहिए किसी कोई शारीरिक विकृतियों के कारण से या किसी की दृदता के कारण से उसको हंसना नहीं चाहिए या किसी की मूर्खता के कारण से उसको हंसना नहीं चाहिए ये सब दया के पात्र हैं अगर हो सकता हो तो उनको सन्मार्ग दिखाओ उनको सहायता करो अंधे के ऊपर हंसो नहीं अंधा अगर सड़क पर भटक रहा है तो उसको सहायता करो ऐसे अगर कोई व्यक्ति अज्ञानता का काम मूर्खता का काम कर रहा तो उसको नाराज न हो उसके ऊपर हंसो नहीं उसके ऊपर उसको जहाँ तक बने समझा बुझा करके सन्मार्ग पर लाने की कोशिश करू शास्त्र का ये नियम है नान्या स्पृहार रघुपते हृदय सदीए सत्यम बदा च भवान अखिला भक्ति प्रय्छ रघुपुंगव निर्भरा मे काोषित सीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय जय राम राम रा